तो अभी महाप्रभु नवद्वीप में नीलाचल में विराजमान है रघुनाथ दासगस्म आए हैं राजघराना के पुत्र हैं खड़ब खड़प रुपया के मालिक हैं पिता ताऊ के एक ही मात्र संतान रघुनाथ दास राजो कुबेर समोष्ठ जो अपरा सम भरिया त्रीर्णव परित्याग करके संसार सुख समृद्ध को विष्ठापत परित्याग करके तीव्र उत्कंठा लेकर आए हैं महाप्रभु के चरण सान्निध्य में बैराग्य से कहते हैं तब ना तब ना मिलेंगे तब ना मिलेंगे कुछ है नहीं चाल नहीं चूल्हा नहीं खाने का नहीं बैरागी होकर वृंदावन में आ गया ऐसा थोड़ी होता है देखेंगे ना कितना तुम त्यागवृत्ति तुम्हारे अंदर कितना है परीक्षा होगी ना वहाँ बैठो ना है ना ऐसा नहीं इसको कहते हैं वैराग्य दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थों के प्रति अनाशक्ति इसको कहते हैं वैराग वैराग मैने वस्तु त्याग को वैराग नहीं कहते हैं वैराग माने अनाशक्ति अनाशक्ति मैने देहो दैहिक वस्तु पदार्थ मैने भगवान छोड़ करके और दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति जो अनाशक्ति इसको कहते हैं बैराग ये घर में बैठ कर के हो सकता है ये नहीं जंगल जाना जरूरी है घर में रह करके भी आपके भीतर ऐसे निष्प्रियता नीलिप्तता है प्रभु के चरण में ऐसे तीव्र अनुराग है तो आप हैं बैरागी और जंगल में जाकर के भी अगर मन में स्प्रिया है कभी कभी जंगल में जाकर के भी उधर तो नहीं स्प्रेहा बदल जाती है एक आश्रम करेंगे एक मंदिर करेंगे मंदिर बनाएंगे ए, हम प्रचार करेंगे ये करेंगे ये सब स्प्रिया है वहां भी गाड़ी अटक जाती है तो है ना तो रघुनाथ दास को समिति तीव्र बैराग लेकर आए हैं पिता ने देखते हैं राजघराणा के पुत्र आहा बैराग लेके गए हैं महाप्रभु के चरण सानिध्य में हमारा तो अथाह पैसा और बेटा बैरागी होकर के भिक्षा मांगेंगे ये तो सहन किया नहीं जाएगा ये बड़ा कष्ट की बात है तो दो नौकर भेज दिए हैं और दो रुपया महीना में जाओ रोगनाथ का सेवा करो वो भिक्षा ना करें बस भजन करें बस जो भी वस्तु है तुम लोग सेवा करना जो चाहिए देना भजन करते रहे लेकिन भिक्षा ना करें झोली ले करके भिक्षा करेंगे ये सहन करना बड़ा कठिन बात है दो रुपया तत्कालीन दो सौ रुपये वर्तमान बहुत पैसा तो रघुनाथ दास को समय देखते हैं भाई ये पैसा तो विषयी पैसा क्या करेंगे ये तो हमारे कोई काम में आने वाला है ही नहीं पहले तो महाप्रभु के निमंत्रण करते थे साधु भंडारा करते थे फिर देखते हैं ये हमारे क्या काम में आएगा दूसरे का पैसा से हम भंडारा करते हैं इसमें हमारा क्या लाभ है और महाप्रभु इस पर प्रसन्न भी नहीं होंगे क्योंकि विषय अन्य है राजस्व निमंत्रण दाता भक्ता उभयर मलिन है मन विषय मन अन्न खाई ले मलिन है मन मोलिन मन नह कृष्ण रे शरण अन्न दोष विषय का अन्न जो विषय लोग वृत्ति लेकर के जो श्री पैसा कमाते हैं नाना प्रकार असद उपाय अवलंबन करके वो पैसा ठीक नहीं है, दूषित पैसा वो पैसा से जो भी सेवा कार्य आप ग्रहण करते हैं तो वो मंगलप्रद होता नहीं है तो बंद कर दिया सेवक को भी भेज दिया पैसा भी भेज दिया पिताजी को कह देना पैसा ना भेजे, हम और ऐसा ग्रहण नहीं करेंगे महाप्रभु देखे हैं अच्छा किया है तुमने बंद कर दिया हम भी कहने वाले थे लेकिन तुम दुखी हो जाओगे इसके लिए हमने कुछ कहा नहीं रघुनाथ अच्छा किए हो विषय अन्य है राजस्व दाता भोक्ता उभयर मलिन है मन भी रघुनाथ दास गोस्वामी धीरे धीरे महाप्रभु तो पहले अपना प्रसाद भेजते थे गोविंद के द्वारा खाएंगे ना राजघराने के लड़का है रघुनाथ को तो लेना बंद कर दिया क्या करते हैं ना मंदिर में जब सब भक्त लोग लौटते हैं उसमें समय का के द्वार में ठहरे रहते हैं जो भी दो चार पैसा कुछ दे जाते हैं उसी से अपना गुजारा करते हैं फिर महाप्रभु खबर लेते हैं स्वरूप दामोदर से जो रघुनाथ क्या करते हैं बोलते हैं तो सब बाहर करना छोड़ दिया और प्रसाद भी नहीं लेते हैं वह भिक्षावृत्ति करके अपना गुजारा करते हैं अच्छा है बढ़िया है दो चार दिन पीछे देखते हैं ये ठड़े रहना दर्जा के पास कौन देगा दो पैसा कौन नहीं देगा पसंद नहीं है यादर्श गोस्वामी का ये अच्छा नहीं है तो छत्र में मांग के खाते हैं छत्र है ना कोई कहीं पैसा वाला छत्र दान छत्र खोलते हैं वहाँ जाके खा लेते हैं इस तरह से फिर वहाँ पर भी पूछते हैं रघुनाथ क्या करते हैं बोलते हैं आप सिंहद्वार में ठहरा नहीं रहते हैं वो तो छत्र में मांग के खाते हैं बोलते हैं बढ़िया हुआ छत्रद्वार वहाँ पर सिंहोद्वार में ठहरे रहना बेशावृत्ति जैसे ये आएगा ये नहीं दिया तो वो आ रहा वो देंगे हमको पैसा हुआ रहा तो सुन के रघुनाथ दासगोश्वामी मन में प्रश्न प्रभु नहीं चाहते हैं ऐसे ठीक है अच्छा ही हुआ है उसके बाद देखते हैं छत्र का अन्न ये भी ठीक नहीं है ये पर अपेक्षा है तो जो आनंद बाज़ार गए आनंद बाज़ार गए हैं ना आनंद बाज़ार में बहुत भूख लगता है ना और उतना बिकता नहीं है तो क्या करते फेंक देते एक जगह वहां जितना गाय है आवारा गाय है वो खा करके चले जाते हैं बाकी जो रह जाता है जाता है रघुनाथ दास गोस्वामी वो अन्न को लेकर के ज़्यादा पानी में धो दो कर के धोते धोते धोते धोते सड़ा गला सब गीला हो के सब निकल जाता है पानी फेंक फेंक करके फेंक फेंक करके चार पांच बार धो कर के भीतर में जो थोड़ा शान निकलता है वो निचोड़ करके थोड़ा सा मिट्टी के बर्तन में ले करके थोड़ा सा निमक दे करके पाते हैं देखो बइरा किसी कहते हैं राजघराना के पुत्र क्या है बहिरागी हम लोग भी बहिरागी हाँ, कहने भी शर्म आता है समय बदल गया है समय का बहुत परिवर्तन आ गया है क्या किया जाए ऐसे कृष्ण प्राप्ति ऐसे कोई खेलता रहा है ये कहते हैं क्या साधन तो नहीं करने से कैसे होगा करना पड़ेगा ना कितना बैरागी हो तुम अच्छा खाना अच्छा पहनना अब दमोदर उनके पास रघुनाथ को शिक्षा प्राप्ति के लिए उनके हवाले कर दिए हैं जो स्वरूप दामोदर जैसे शिक्षा प्रदान करते हैं इनके अनुगत होकर के तुम साधन भजन शिक्षा करो तो स्वरूप दामोदर देखते हैं खबर लेते हैं क्या करता है रघुनाथ फिर खबर लेते हैं अब वो छत्र भी छोड़ दिए छत्र छोड़ दिए हैं क्या करते हैं नहीं ऐसे सरा अन्न है वो ज़्यादा पानी दे करके उसको धो धो करके दो दो करके जो सारा गाला निकल जाता है बीच में थोड़ा सा सार रहता है कुछ ना कुछ उसको निचोड़ करके फिर थोड़ा सा नीमक दे करके बस उसी को ही पाते हैं स्वरूप दामोदर देख कर प्रसन्न हुए हैं महाप्रभु स्वरूप दमर को पूछते हैं स्वरूप दामोदर को रघुनाथ क्या करता है बोलता हैं प्रभु तो उसका अद्भुत वैराग्य वो ऐसे इस स्थिति में वो जहाँ जो गाय है आवारा गाय जो वो खाते नहीं है अन्न अन्न जो है ऐसे अन्न को संग्रह करके ज़्यादा पानी देकर धो करके निचोड़ करके उसका एक ग्रास लेकर के नीमक से थोड़ा सा अपने गुजारा करते हैं ऐसे ना? आपका है ना आप कहे तो जो साधन का क्या आवश्यकता है वो वस्तु देंगे तुम्हारा पात्रता तो देखेंगे कितना पात्रता है तुम में हमको कुछ मिला नहीं हमको कुछ मिला नहीं हमको कुछ दिया नहीं हमको कुछ मिला नहीं मिला नहीं करके रोते हैं लेकिन भक्त तो ऐसा नहीं भक्त तो रोते हैं हमने कुछ दिया नहीं हमने कुछ दिया नहीं हमको कुछ मिला नहीं बोलकर रोते नहीं हैं जब भगवान भक्त हैं रोते हैं हम कुछ दिया नहीं मैंने हमारा मन में काम है क्रोध है लोभ है लालच है हमने तो कुछ समर्पण कर नहीं पाया हमने अभी तक कुछ नहीं दे पाया भक्त इसलिए रोते हैं बहुत कमियां हैं हम में हमें बहुत कमियां है अपनी कमियां देख रोते हैं मिलेंगे और पात्रता कहाँ हम में हात्रता ही है नहीं हाँ बोलेगे साधन का आ, कितना प्रयोजनियता है ये देखते हैं ना प्रभु देखेंगे आ, तो महाप्रभु पूछे हैं स्वरूभ दामोदर को रघुनाथ क्या करते हैं तो स्वरूप दामोदर कहते हैं प्रभु वो तो अद्भुत बैराग वो तो इस तरह से किसी से मांगते नहीं बस ऐसे ही सरा गला अन्न है वो धो धा करके उस से एक पुष्टि लेकर के वो अपना गुजारा करते हैं किसी से मांगते नहीं है महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए है न महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए यहाँ वैराग्य जो है यही प्रसन्नता यहाँ कृपा तो वही है जो बैरागी हो जाए ठीक ठीक निष्प्रिय निलिप्त तो हृदय हो जाए गुरु ऐसे चेष्टा करते हैं गुरु की इच्छा ऐसी रहती है कि ये सही सही ही हो जाए एक दिन हम कहते हैं एक दिन क्या हुआ हमारे आश्रम में हम जब आपसे पैतालीस साल पहले गुरुजी के पास आए उस समय हमारे नियम था आश्रम में एक भी रोटी नहीं देते थे खाने के लिए कोई व्यवस्था तुम्हारे लिए है नहीं भिक्षा करके खाओ भूखे रहो पेड़ के पत्ता खाओ तुम्हारा मामला सोने के लिए कोई जगह नहीं आश्रम में कहा सोगे ये तुम्हारे मामला सेवा तो पूरा करना पड़ेगा वहां कमी नहीं वहां तो परिश्रम करना पड़ेगा खाने के लिए एक रोटी नहीं भूखे हमारे खबर भी नहीं लेंगे ऐसे नियम था ओ हम तो हम क्या करते थे गुरु जी के सेवा करके चले जाते थे गिरिराज परिक्रमा गिरिराज परिक्रमा करके आते थे दोपहर के समय तो उस समय तो सब्जी मिलता नहीं था घर छोड़ के आए हैं भाई उतना बैराग बैरागी तो है नहीं तो एकदम सूखी रोटी कैसे खाएँ हम एक दिन आए हैं आश्रम में आके एकदम सूखी रोटी न और धूप में हवा में सूख के लकड़ी हो गई सब रोटी थैला है ना डिब्बा भी नहीं था डिब्बा भी बने तो थैला कड़ाक हो गया तो हमने पूछा भैया थोड़ा सब्जी है तो एक फटकर मार दिया बोलता है बैरागी हो गया सब्जी से रोटी खाता है बैरागी हो गया देखो सब्जी से रोटी खाता है सब्जी चाहिए मिर्च चाहिए भाई, लो भाई ऐसे बोल दिया और गुरुजी के जो कक्ष है ना वो छोटा सा भीतर एकदम इस छोटा सा छः फुट बाई चार फुट इतना उसमें गुरु रहते थे तो गुरुजी सुन रहे हैं सुन करके ऐसा करें सगतो उक्ति इस तो शब्द जी नहीं आए लड़का कैसे खाएगा आह हम सुन रहे हैं हम दर के पास खड़े हैं हम कुछ कह नहीं रहे हैं लेकिन ये सगत उक्ति और गुरुजी का ये एक कष्ट हम सुन रहे हैं लेकिन गुरुजी ये शब्द तो नहीं कह रहे जो सेवक हैं क्यों सब्जी नहीं रखा है कल से थोड़ा सब्जी रखना इनके लिए क्यों सब्जी रखा नहीं ये शब्द नहीं कह रहे हैं लेकिन कष्ट जो अनुभव कर रहे हैं ये तो हम सुन रहे हैं बार बार बीच बीच में ही थोड़ा सा सब्जी नहीं है कैसे खाएगा बच्चा तो हमने वहां ठहरे होकर चिंता कर रहे हैं जो गुरुजी जी उक्ति कष्ट कष्टदायक जो सगतो उक्ति ऐसा तो सुन रहे हैं लेकिन ये क्यों नहीं कह रहे हैं जो शिवक को एक बार कह दे कि सब्जी राख देना फिर हमारे मन में ही उत्तर आ गया गुरु जी गुरुजी चाहते हैं कि ऐसे बैरागी होना चाहिए बैरागी होने के लिए ऐसे निर्लिप्त तो निष्प्रिय होनी चाहिए तब ना बैरागी लेकिन बाबा चाहते हैं कि हम बैरागी बने लेकिन मन में तो थोड़ा सा कष्ट होता है कि देखो कुछ नहीं खाने का कुछ नहीं ऐसे तो ये है ना तो इस तरह से जान करके भी कभी ऐसे शब्द नहीं कह रघुनाथ इतना राजघराणा के पुत्रो भाई उनको थोड़ा सा गोविंदो उनके लिए थोड़ा व्यवस्था करो ऐसा नहीं है न शिक्षा के विषय है ना वो प्रेम कहाँ से होगी कहाँ मानसिकता अभी भी लालाई तो है जिब्ब स्पर्श जी जिब्ब लालुस जी इति धाय सिर परायण कृष्ण नहीं पाए खैर हम ये स्थान पर बैठ करके कहते हैं ये गुण तो हमें है नहीं लेकिन ये स्थान जो है जो यहाँ बैठ के हम ये शब्द बोल रहे हैं यह हमको बोलना पड़ेगा सत्य को बोलना पड़ेगा हम में है इसका मतलब ये नहीं कि हम झूठ बोलेंगे हम झूठ नहीं बोलेंगे ये ये आसन जैसा है ये आसन में हमको बोलना पड़ेगा सत्य को हम पालन नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोलेंगे ना ना ना ऐसा नहीं अपना पक्ष के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए ना महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए हैं प्रश्न हो करके एक दिन रघुनाथ दुबार के समय वही ला करके थोड़ा सा पा रहे हैं और महाप्रभ पीछे से आकर के वहीं से एक मुस्टी लेकर के मुंह में डाल दिया महाप्रसाद के वही से सड़ा गला महाप्रसाद के और रघुनाथ देखते हैं जो अरे कौन आके हमारे बर्तन से हमारे इसमें से ले रहे हैं कौन गोरा सुंदर दिव्य हाथ अरे कौन है इस समय तो कोई यहाँ आते नहीं है ये कौन है पीछे मुड़ के देखते हैं स्वयं महाप्रभु आप प्रभु ये आपके लायक नहीं प्रभु प्रभु ये आपके लायक नहीं प्रभु फिर महाप्रभु जोर करके हाथ हटा के दूसरा गिरास लिए हैं लेकर के मुंह में दिए हैं दोबारा तिबारा तीसरा बार जब लेने गए हैं रघुनाथ हाथ पकड़ लिए प्रभु आप ना प्रभु ये आपके लायक नहीं है प्रभु उतना नहीं रघुनाथ हम तो रोज रोज बहुत कुछ प्रसाद खाते हैं लेकिन आज जो हमने प्रसाद पाया ना ऐसे अमृत तो वस्तु तो हमने तो कभी पाया नहीं है और तुम बहुत चालाक हो तुम हमको देते नहीं और खुद ऐसे अमृत तो वस्तु तो खाते हो और हमको देते नहीं ये कोई अच्छी बात है तो क्या करें हमको लेना पड़ेगा प्रेरणा दे रहे हैं देखो ऐसे है ना ऐसे हैं तो ये मार्ग ऐसे है ना भक्ति मार्ग महाप्रभु ये शिक्षा देने के लिए महाप्रभु के जितना पार्षद थे सब राजघराना के सनातन गोस्वी थे सनातन गोस्वी थे राजघराना के राजमंत्री हुसैन शाह तत्कालीन बांग्ला बिहार उड़ीसा के महान अधिपति था हुसैन शाह उस समय मुसलमान राज था अरखंड राज्य था एक राज्य जहाँ जहाँ जितना दगल करते थे तो वही उसके एरिया है भारत के मानचित्र ऐसा नहीं था तो बांग्ला बिहार उड़ीसा वो एरिया हुसैन शाह वहाँ के अधिपति था वहाँ के प्रधानमंत्री था सनातन गोस्वामी और उनका भाई जाहगीर जा, था रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का नाम था अमर बंदोपाध्याय और रूप गोस्वामी का नाम था संतोष बंदोपाध्याय राजघराना के है न उनके बैराग देखो तो चैतन चरित बेमानंदे भाषे कबू भिक्षा कबू उपबास कृष्ण गुण गाथा परिधानी सेरा बहिर्स कबू भिक्षा कबू उपवास कबू बा बनिर शिपा मुखे दिन दुई एक ग्रास ह एक एक वृक्ष तले, एक एक रात्रिवास कभी चाना चार बन कभी उपवास एक एक वृक्ष के नीचे उस समय जंगल वृंदावन जमुना किनार से लेकर मथुरा तक घना जंगल था उस समय बड़े बड़े जंतु जानवर रहता था उस समय एक एक वृक्ष तले एक एक रात, एक रात दूसरे पेड़ के नीचे नहीं एक वृक्ष के पेड़ के नीचे नहीं दूसरा पेड़ एक-एक वृक्ष तले एक एक रात्रि रात्रिवास कभी चानाचार बन चाना, कभी उपवास कभी भिक्षा कभी उपवास छेरा कथा मैंने कंथा है जो कपड़ा जो है ना टूटा फूटा कपड़ा फटा ना कपड़ा इकट्ठा करके सेलाई करके ना उसको कहते हैं गुदरी ऐसे व्यवहार करते थे शेरा कथा नैरा माथा मुख कृष्ण गुण गाथा पोरीदाने छेड़ा बिहिर बाश फटा पुराना कपड़ा कुबू व बने रे शाग और ग्रास बने जंगल के शाक पत्ता ऐसे ऐसे शाक पत्ता अभी भी है बहुत जो भी उसमें फूड वैल्यू बहुत है उसमें खाने में ऐसा नहीं नुकसान नहीं करेगा देखो ना गाय भादी घास खा के रहता है ना ऐसा नहीं तो वो घास पत्ता थोड़ा उबल करके अला बने निमक नहीं कहीं टूटा फूटा मिट्टी का चापटा पड़ा रहता था उसमें थोड़ा जमुना के पानी दे करके और वो पत्ता उत्ता उबल करके उसको खा लेते थे और तुम बोलते हो साधन का क्या जरूरत है जब कृपा से ही होती है साधन का ही आवश्यकता है साधन भी ना साधो ये कष्ट देखते हैं ना तुम वो वस्तु प्राप्ति के लिए तुम्हारे हृदय कितना प्रिपरेशन कितना है देखेंगे नहीं इधर विषय वासना भरपूर है हृदय भीतर में कामना वासना स्नेह ममता भरपूर है और उधर कहते हैं हमको कृष्ण प्रेम चाहिए है ना ऐसा थोड़ी होता है यह है हमारे आचार्यों ने इस तरह से हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जब महाप्रभु अंतर्धान के बाद राधाकुंड के किनारे में जाकर के राधाकुंड कुंड तो इस समय ऐसा नहीं था उस समय तो जंगल था महाप्रभु ने जब अविष्कार किए हैं उसके बाद जाकर के जीव गोस्वामी पात उसको बनाए हैं तो वहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ पेड़ के नीचे रहते थे और एक दोना माठा पी करके एक दोना माठा पी करके के भजन किए हैं है ना तो तुम बोलते साधन का क्या आवश्यकता है तब तो न जाके इधर साधन साधक का तीव्र साधन चेष्टा अनाशक्ति और उधर शक्ति जो द्रवीभूत होकर के उतार है साधक के साधन चेष्टा और कोरोना दोनों का एक मिलन होता है एक बिंदु पर साधन रुक गई और उधर कृपा भी रुक गई हम हम अगर ऐसे सोचते हैं कि भाई साधन के द्वारा तो मिलता नहीं है तो खाओ पियो उनकी कृपा बिना तो प्रेम तो प्राप्ति नहीं होती है तो क्या साधन करेंगे चलो तो साधन रुक गई कृपा भी रुक गई ये तीव्र साधन चेष्टा वो शक्ति द्रवीपूत होकर के उतार आती है आकर के एक बिंदु में आकर के मिलते हैं ऐसे है। जितना तीव्र साधन चेष्टा उतना तीव्र कोुणाशक्ति उतार आती है उतना जल्दी तो यह है महाप्रभु की कृपा दिखाते हैं शिक्षा देते हैं देखो कृष्ण भक्ति प्राप्ति के लिए कैसे हृदय होनी चाहिए कितना निष्प्रिय हो निलिप्त तो उदासीन होनी चाहिए ये दिखा रहे हैं इसमें तो कुछ हमको शिक्षा प्राप्ति होनी चाहिए ना से होती है जैसे छोटा बच्चा चलना आता नहीं है तो मैया हाथ पकड़ते हैं हाथ पकड़ के ले जाते हैं है ना लेकिन चलना पड़ेगा बच्चे का अपना कदम से ही चलना पड़ेगा साधन शिष्ट है ठाकुर जी कृपा करते एक गिर ना जाए लेकिन कोशिश करना ही पड़ेगा है ना आप कह रहे हैं ठीक है जो Uh, हमारी इच्छा है तीव्र इच्छा है हमारे विश्वास है राधारानी कृपा करेंगे हम पथित है वो पथित पावनी है अवश्य हम पर कृपा करेंगे कृपा कैसे होती है कृपा <ग्रिपा> तो इस तरह से होती है तुमको साधन करने का शक्ति देते प्रेरणा देते हैं लेकिन तुमको बिना साधन बिना कष्ट वो ऐसे चलना मुश्किल है वो वो कृपा क्या है वो जो साधन करने का तुम्हारे भीतर जो प्रेरणा वो कष्ट सहन करने का जो शक्ति ये है उनकी कृपा ऐसे ऐसे नहीं आ, जब ऐसे साधुन तृष्ट तीव्र होगी ए ऐसे ही कष्ट सहन करने का इच्छा शक्ति भी होगी तो समझना आप कृपा हो रही है ना? है हम मुंह में कहते हैं जो उनके कृपा से सब होगी अ शरणागत बस हम शरणागत हैं हमको अवश्य कृपा करेंगे ऐसे भावना लेकर के हम सो रहे हैं तो सोते रहो कृपा तो तभी होगी न जब तुम्हारे तीव्र उत्कंठा बैकुलता इच्छा तीव्रता अच्छा लागे ना लागे हम बैठे हैं साधन कर रहे हैं मन में एक कष्ट हो रहा है मन नहीं लग रहा है गर्मी लग रही है क्या करूँ मुझ उठ के अभी चले जाऊँ कहीं लेकिन बैठे आसन में तो भगवान तो देखते हैं अरे ये देखिए इतना कष्ट शिकार करके भी आसन में बैठे है इसका मन नहीं लगता है ए माया तो हमारी माया है ये तो कैसे पाल लगाएगा तो भगवान उस समय करुणा करके उसके भीतर को इससे परिशुद्ध करके फिर धीरे धीरे धीरे धीरे उनके भीतर भक्ति देवी भी कृपा करके उनके भीतर ये प्रेरणा शक्ति देते हैं आगे चलने का शक्ति देते हैं है ना साधन तो करना पड़ेगा